आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन पुनः चेक कर लें, स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पे कर लें और आज कथा विश्राम के बाद श्री आत्मा राम जी के तरफ से प्रतिवर्ष जैसे प्रसाद की व्यवस्था होती है सबको प्रसाद वितरण होगा और कथा के समापन में पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन भी आज मिलेगा तो आप लोग शांति पूर्वक इन सभी कार्यक्रमों का आनंद लेंगे परम श्रद्धेम स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज समादरणीय झुंझुनवाला जी कानुड़िया जी बत्रा जी लाहोटी जी प्रिय पुनीत भाटिया समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः नव योगेश्वरों के संवाद में प्रवेश करते हैं जिसमें महाराज निमी ने नौ महात्माओं से अलग अलग प्रश्न किए हैं और नौ महात्माओं ने प्रश्नों का उत्तर दिया है देखो स्वामी जी ने कहा है ना पांच हजार रुपया जुर्माना है तो पता लगाओ किसका मोबाइल बजा है तो आज उससे पांच हजार रुपया जमा कराना होगा कान पकड़ने से काम नहीं चलेगा <laughs> कान पकड़ ले <laughs> महाराज निमी ने कहा और ये प्रश्न प्राय हमारे झुंझुन वाला जी भी हमेशा कहते रहते हैं महाराज निमे ने कहा कि महाराज सब कुछ सुनने समझने के बाद ये जो भगवान की माया है इससे पीछा नहीं छूटता है भजन होता नहीं है अनुभव होता नहीं है घर परिवार से ममता छूटती नहीं है झुंझुनवला जी हमेशा कहते हैं महाराज सुनते पढ़ते तो सब है लेकिन होता नहीं है ज्यादा करते बहुत कुछ है लेकिन हमेशा कहते हैं होता नहीं है कुछ तो इसे माया से छुटकारा कैसे मिले और भगवान के रास्ते में उन्नति कैसे हो ये प्रश्न महाराज निमी ने पूछा क्यों ये प्रश्न हमारे आपके सबके काम का है न ईश्वर्ष कथा थोड़ा विचार प्रधान है कथा भाग ग्यारहवें स्कंद में नहीं स्कंध है ग्यारहवें स्कंद का प्रसंग है तो इसमें विचार है ज्ञान है भक्ति है जो हमारे जीवन के जो प्रश्न होते हैं जिज्ञासाएं होती हैं प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने कहा पहले तो माया क्या है पहले ये समझो हा? जिस चीज से तुम छूटना चाहते हो पहले वो है क्या उसको समझो तो सही माया है क्या तो माया की व्याख्याएं तो शास्त्र में अनेक तरह से की गई हैं अनित्य में नित्य बुद्धि दुख में सुख बुद्धि अशुचि में शुचि बुद्धि अविद्या की जो परिभाषा है लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माया का बहुत सुंदर सरल निरूपण कर दिया मैं और मोर तोर माया यही बश किन्हे जीव निकाया मैं मेरा तू तेरा इसी का नाम है माया और अगर हम लोग अपने ध्यान से और विचार करें तो समष्टि में जिसको हम लोग माया बोलते हैं व्यष्टि में हम लोग उसी को मन बोलते हैं मन समष्टि में जिसको ब्रह्मा बोलते हैं व्यष्टि में उसको बुद्धि बोलते हैं इसी प्रकार समष्टि में जिसको माया कहा जाता है व्यष्टि में मन कहा जाता है और मन की मान्यता का नाम है माया कई लोग कहते महाराज माया का बंधन ऐसा है छूटता नहीं हमारे गुरु ने कहा एक बार एक सेवक से कि अच्छा तू बंधन मेरे को दिखा दे तो मैं फिर बंधन को खोल दूंगा बंधन दिखा तो दे कोई रस्सी है क्या रस्सी है जिसमें गांठ लगी हो क्यों भाई माया की कोई रस्सी है बंधन का कोई रस्सी है जिसमें गांठ लगी हो तो खोल दिया जाए मान्यता की गांठ हाँ, मान्यता जो मान लिया गया है और वो छोटे छोटे दृष्टांतों से पता लगता है मान लीजिए किसी को बेटा नहीं वो बेटे के लिए व्याकुल होता है किसी भी तरह से प्रयास करता है बेटा हो जाए बेटा हो जाए पड़ोसी में किसी को बेटा हो जाता है लेकिन उस बेटे से उसको संतोष नहीं होता है कारण क्या है मेरा नहीं है हाँ। बेटा तो हुआ लेकिन मेरा नहीं है हाँ। तो ये जो दुख सुख है संसार में ये भगवान की सृष्टि का नहीं है भगवान की सृष्टि में हम लोगों ने जो अपनी सृष्टि बना ली है ये मेरा और ये तेरा हाँ सपोज हम लोग दिल्ली में बैठे हैं बॉम्बे से कोई सूचना आ जाए कि वहां दंगा हो गया है तो बॉम्बे में जो अपने रिलेटिव रहते होंगे उनको तुरंत फोन करेंगे उनसे पूछेंगे तुम्हारे एरिया में तो ठीक है ना हाँ बॉम्बे में हुआ एक पहली सूचना नॉर्मल उससे झटका लगेगा लेकिन फिर पता क्या लगाएंगे हमारे लोग जहां रहते हैं वहां क्या हाल है हा। अगर उस एरिया में हुआ है तो तुम कैसे हो बाकी लोगों को कुछ होगा तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा लेकिन अगर हमारे व्यक्ति को होगा तो ज्यादा कष्ट होगा तो आप कहेंगे महाराज ये तो व्यवहारिक बंधन जन्मजात सबके साथ है जन्मजात भी है और कई बार मान के भी होता है कई बार जिनको संतान नहीं होती वो महाराज दूसरे के बच्चे को अडोप्ट कर लेते और उस बच्चे से इतना प्रेम हो जाता इतना प्रेम हो जाता है कि अपने बच्चे जैसा हो जाता है तो वो बेटा क्या उनका है उनका था नहीं था मान लिया कि अब ये मेरा बेटा है और मानने के बाद वैसे ही प्रेम हो गया जैसे अपने बच्चे से होता है तो बंधन उस बेटे से हुआ कि बंधन हमारी मन की मान्यता से हुआ कहा से हुआ मान्यता से हाँ मान्यता से हुआ और कई बार अपना बेटा भी इतना नालायक हो जाता है कि माता पिता उसको अलग कर देते हैं उसको देखना नहीं चाहते हाँ एक पिता ने तो अपने बेटे के खिलाफ अखबार में निकाल दिया कि अभी जो कुछ भी करेगा इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं जिससे मेरा ऊपर कोई आफत ना हो ये जो भी करे माने उस बेटे के प्रति अब उसका कोई अपनापन है बेटा अपना जन्म हुआ है माता पिता है उसके लेकिन मान्यता अब हो गई कि अब ये मेरा बेटा नहीं तो मान्यता ही तो है ना अपना बेटा दुख नहीं देता दूसरे का बेटा सुख नहीं देता है जहां अपनापन की मान्यता है वहां दुख सुख होता है और जहां अपने की मान्यता नहीं है वहां दुख सुख नहीं होता है तो मान्यता का नाम माया है आ, मान्यता का नाम माया माया का रूप है मन और मन का स्वभाव क्या है वेदांत का सबसे छोटा ग्रंथ है वेदांत में, में संस्कृत में पढ़ाया जाता है वहां मन की जो परिभाषा की गई तत्र संकल्प विकल्पात्मको मन मन की परिभाषा क्या है बोले अंतकरण का एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो संकल्प विकल्प करता रहता है एक ही अंतकरण को कार्य भेद भे से चार नाम दे दिए गए जो संकल्प विकल्प करता है उसका नाम मन जो निश्चय करती है उसका नाम बुद्धि जो स्मृतियों को इकट्ठा करके रखता है स्टोर करता है उसका नाम चित्त और जो करने के लिए स्वाभिमान रखता है उसका नाम अहम आहं। अहंकार जिसको बोलते है मन बुद्धि चित्त अहंकार तो तत्र संकल्प विकल्पात्मको मन जो संकल्प विकल्प करता रहता कभी मन हुआ ये कर लें, कभी मन हुआ नहीं करें इसका नाम है मन आ? मन भी कोई ऐसी स्थूल वस्तु नहीं है कि पकड़ के भगवान को दे दिया जाए या किसी को दे दिया जाए ये सूक्ष्म है अत्यंत सूक्ष्म और मन से जो मान्यता होती है तो फिर क्या करें बोले मन की मान्यता का नाम है माया आ? मैं और मोर तोड़ता माया यही बशकीन जीवन निकाया बोले फिर क्या करें बोले अगर इस माया से पीछा छुड़ाना है तो माया के दो भेद कर दिए गोस्वामी जी महाराज ते कर भेद सुन तुम दो विद्या अपर अविद्या तो। माया के दो भेद हैं, एक का नाम है विद्या एक का नाम है अविद्या विद्या कहें ब्रह्म विद्या कहें जो भी कहें, उस जो सांसारिक माया है जो बंधन में डालती है अगर इससे पीछा छुड़ाना है तो विद्या माया को स्वीकार करना होगा उसको भक्ति कह लें ब्रह्म विद्या कह लें उसको जानकी जी कह लें उसको राधा रानी कह लें उसको भगवती दुर्गा कह लें नाम कुछ भी कह लें जो शुद्ध भगवान की शक्ति है हा उसी का नाम है विद्या हाँ विद्या उनकी आराधना करनी होगी जो संबंध हमने यहां जोड़ रखा है जिस संबंध से हमको बंधन लग रहा है वो संबंध उठा करके हम ठाकुर के साथ जोड़ दें उस मान्यता को जिस मान्यता से बंधन है अगर ठाकुर के साथ हो संबंध जुड़ गया हा दुनिया के साथ जुड़ेगा उसके मिलने में हंसोगे वियोग में रोगे उसका नाम होता है मोह हो। और भगवान के मिलने में आनंद आवे वियोग में रोना आवे उसका नाम हो जाता है भक्ति हाँ उसी नाम तो भक्ति वृत्ति वही है तो माया से छूटने के लिए क्या करना होगा अपनी वृत्ति को कई लोग कहते हैं महाराज में भक्ति नहीं है हमारे गुरुजी जी पूज स्वामी अखंड जी महाराज कहते हैं भक्ति सब में है किसकी भक्ति है यह देखना पड़ेगा हाँ भक्ति सब में है कोई ये कह नहीं सकता हमारे अंदर भक्ति नहीं है किसी के अंदर पति की भक्ति है किसी के अंदर पत्नी की भक्ति है किसी के बेटे की भक्ति है किसी के व्यापार पैसे की भक्ति है भक्ति तो है उसका नाम ममता कह लो आसक्ति कह लो मोह कह लो ठीक है वृत्ति तो वही है जन्मजात सबको वो शक्ति प्राप्त हुई है जो भगवान की आराधना करने के लिए आवश्यक है जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को जब कहीं भेजता है तो योग्य बना के भेजता है उसको पैसा दे के भेजता है एजुकेशन करा के भेजता है ऐसे परमात्मा ने हमको आपको अगर इस दुनिया में भेजा है तो भक्ति की शक्ति दे करके भेजा है अब देखो ऐसा आनंद आएगा ऐसा आनंद आएगा वो उड़िया बाबा जी महाराज के समय में गुरु जी सुनाते थे पंजाब की एक महिला थी उड़िया बाबा आश्रम में बांके प्रिया उसका नाम था नाम और कुछ था लेकिन वृंदावन में रहते रहते बांके प्रिया उसका नाम क्योंकि वो बांके बांके बुलारी रहती थी बिहारी जी को बांके कहती थी बांके बिहारी नहीं कहती थी खाली बांके कहती थी सठ सत्तर साल की अवस्था में और जानते हैं ऐसा उसका प्रेम था बांके बिहारी को अपना बेटा मानती थी पुत्र मानती थी ऐसा प्रेम था कि महाराज जानते वो चक्की से आटा पीसती थी हाथ की चक्की से और उसके चक्की से पीटे पीसे हुए आटा से ही जो भोग बनता था वो बांके बिहारी को लगाया जाता था इतना प्रेम था और कभी कभी बाबा के पास आके शिकायत करती थी बाबा ये बांके मेरे को काम नहीं करने देता जैसे आप अपने बच्चे की शिकायत करते हो ना या बाकी मेरे को काम नहीं करने देता है ओ सही में भाव में बोले ऐसा नहीं कि खाली दिखावा था बाबा पूछते क्या करता है बोले मैं चक्की पीसती हूं तो मेरा हाथ पकड़ लेता है कहता चक्की नहीं पीसना है मैं पूछती हूँ तो क्या करना है वो कहता मेरे को दूध पिलाओ और बाबा बताते थे सत्तर साल की अवस्था में जब वो श्री कृष्ण का स्मरण करती थी उसको दुग्धक श्राव होने लग जाता था आप कल्पना कर सकते आ, यह कोई सामान्य चीज नहीं है आ, लोगों को सुनकर के विश्वास हो ना हो लेकिन परमहंस जी के जीवन में तो सारी घटनाएं घटी आ, जब हनुमान जी को उपासना करते थे तो उनको वो भाव आ जाता था पेड़ पे बैठे रहते थे हाँ और मैंने सुना है पढ़ा है कि उनको थोड़ा पूंछ भी निकलनी प्रारंभ हो गई थी ये उपासना ये उपासना का प्रारंभ प्रभाव पड़ता है जीवन में सत्तर साल के और ये घटना तो हमारे गुरुजी के सामने की है जो बाकी प्रिया रहती थी महाराज जी उस घटना को सुनाते थे बोले जब वो बांके बिहारी का वर्णन करते थे क्यों मेरे को कहता मेरे को दूध पिलाओ चक्की नहीं चलाने देता उसके बक्षस्थल से दुग्ध श्राव होने लग जाता था हाँ साल की अवस्था कैसे हो सकता है ये जो अवस्था है हा? उसने क्या किया अपने बच्चे की जो ममता थी बांके बिहारी से छोड़ती ममता ही तो थी ना जो बच्चे की ममता थी बच्चा बना लिया बांके बिहारी को तो ममता कहाँ रही ममता रही ममता ने भक्ति का रूप ले लिया ममता ने साधना का रूप ले लिया और दुनिया की ममता छूट गई और ऐसा नहीं है जो ठाकुर है ना हाँ इतना कृपालु इतना दयालु है वो तो कहता है तुम मेरे को अपनाओ तो सही किसी भाव से अपनाओ वो तो उसी भाव में आने के लिए तैयार है उसी भाव में हाँ जिस भाव से आप अपनाओ उसको सखा बना लो उसको बेटा बना लो उसको भाई बना लो उसको पिता बना लो उसको स्वामी बना लो जो तुमको अच्छा लगता है लेकिन एक नाता जोड़ना पड़ेगा एक संबंध जोड़ना पड़ेगा अगर इधर की ममता को हटाना है तो उससे ममता जोड़नी पड़ेगी ग्वारिया बाबा थे ग्वरिया बाबा वो भी पचास साल पहले तक थे अभी अभी की घटना है कलयुग की घटना है दतिया स्टेट के राजगुरु थे ग्वरिया बाबा और संगीत के बहुत बड़े जानकार थे बड़े भारी संगीतज्ञ थे भगवान कृष्ण के प्रति सख्य भाव था सख्य सखा मित्र वो मित्र मानते थे अव महाराज रहते थे दतिया स्टेट के राजगुरु बड़े महाराज दतिया स्टेट के राजगुरु बड़े सम्मान के साथ वहा रहते थे लेकिन वो निरंतर जहां श्री कृष्ण का चिंतन करते थे एक दिन स्वप्न में श्री कृष्ण ने कहा मित्र बना रखे हो लेकिन मेरे गांव आते नहीं हो हा? दतिया में ही रहोगे देखो ये ये पचास साल पहले की घटना है ये मत सोचना पांच हजार साल पहले की घटना है जब श्री कृष्ण थे लीला रूप में नहीं लीला रूप में नहीं थे तो स्वधाम गमन हो चुका है लेकिन ये घटना इस बात का प्रमाण है कि आज भी वृंदावन में ब्रजमे ठाकुर जी का प्रत्यक्ष निवास है उन्होंने कहा मेरे को सखा बना के छोड़ दिया मेरे गांव कभी आते नहीं हो दतिया में रहते हो जानते हो राजा को बिना बताए राजा को बिना बताए ग्वरिया बाबा उनका नाम ग्वरिया बाबा यहां आके पड़ा वहां का नाम कुछ और था मेरे को भूल रहा है वृंदावन <coughs> आ गए राजा को बिना बताए तो बड़े युग महापुरुष थे आप सोचे भगवान के साथ जिनका इतना निकट का संबंध है भगवान जिनको कहते मेरे पास नहीं आ रहे हो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते कि एक बार झलक दिखा दो दर्शन दे दो उनको तो भगवान कहते मेरे पास आ जाओ वो आ गए और आने के बाद आ, जो राज गुरु था दतिया स्टेट का उसको कहाँ आसक्ति होगी क्या चाय होगी सब कुछ छोड़ के आए थे महाराज बाके बिहारी का दर्शन करते ह इनको ब्रजवासियों की भिक्षा मांग के खा लेते राधे कृष्ण राधे कृष्ण का निरंतर जप करते थे और ब्रजवासी देखो वृंदावन या जहां बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है और ज्यादा पैसा गया वहां की बात छोड़ो वाइब्रेशन वहां भी है लेकिन ब्रज के गांवों में कभी जाना गांव बरसाने से आगे जाना उधर नंद से आगे जाना गांव में जो ब्रज है अभी इतना प्रेम है संतों के प्रति भक्तों के प्रति आज भी ब्रजवासियों का महाराज जी सुनाते थे एक महात्मा भिक्षा मांगने गए एक माता बच्चे को दूध पिला रही थी गैया का दूध गिलास से पिला रही थी महात्मा ने नारायण हरी किया भिक्षाम दे ही नारायण हरि घर में अभी भोजन बना नहीं था आप कल्पना कर सकते उस माता ने बच्चे को जो दूध पिला रही थी बच्चे से ले लिया और महात्मा को देने चल पड़ी हा? जो दरवाजे पे महात्मा खड़ा था महात्मा ने देखा ये तो बच्चे को पिला रही थी वो दूध मेरे को ला रही, आप कल्पना कर सकते हो उस का हृदय के प्रति इतनी भावना है बच्चे का दूध लेके साधु को देने जा रही है महात्मा ने विनोद में कह दिया माता जी ये दूध तो जूठा है तुम्हारा बच्चा पी रहा था वही दूध मेरे को ला रही हो ब्रजवासियों की सरलता देखो ऊपर का थोड़ा सा दूध गिरा दिया नीचे बोले जूठा निकाल दिया अब ले ले <laughs> अब पीले <laughs> बोलते हैं थोड़ा हा कड़े शब्दों में लेकिन प्रेम इतना होता बोले अब पीले बाबा ऊपर का निकाल दिया जूठा दूध तो वो ब्रज दतिया स्टेट के राजगुरु आ गए ब्रजवासियों से भिक्षा मांगते खाते वृंदावन में विचरण करते राधे कृष्ण राधे कृष्ण का स्मरण करते रोज उनको यही लगता था कि उसने बुलाया है तो मिलेगा उसने बुलाया है मैं तो वहां उसका भजन करता था और ठाकुर तो बड़ा नटखट है और ये जो वृंदावन का ठाकुर है थोड़ा ज्यादा ही नटखट है, है कि नहीं हमारे राम जी ठीक है आ? वो ज्यादा तंग नहीं करते ये बहुत तंग करता है ये बैठा है ना पुनीत इसको दुबई से पकड़ के वृंदावन में ले आया <laughs> दुबई से आ? इसको क्या कमी थी लेकिन नहीं वृंदावन में पकड़ के बैठा दिया अब उसको हर महीने वहां से आना पड़ता है दुबई से यहाँ देखने के लिए था बड़े सुंदर ठाकुर जी और मैं तो कहता हूं जो वृंदावन जाते हो एक बार वहां भी जाना छठी करा से चार किलोमीटर पहले इतना सुंदर मंदिर और इतने सुंदर विग्रह जरूर वृंदावन में होंगे मैं ऐसा नहीं कह सकता लेकिन बहुत सुंदर हाँ बहुत सुंदर तो हे वृंदावन का ठाकुर दतिया से बुला लिया राजगुरु को अब वो मिले नहीं मिले नहीं और रोज विचरण करें राधे कृष्ण का भजन करें भिक्षा मांग के खाएं खाए बिहारी दर्शन करेंगे नाराज हो गए ग्वारा बोले ये वैसे झूठ ही मेरे को बोल दिया कि तुम सब छोड़ के आ जाओ मैं मिलूंगा और ये मिलता तो है नहीं वृंदावन की परिक्रमा में बैठ गए सब आने जाने वालों से कहने लग गए देखो श्री कृष्ण की बात कोई मत मानना विरोध विरोध में प्रचार करने लग गए बोले बहुत झूठ बोलते मैंने तो कथा पढ़ी थी कि झूठ बोलते लेकिन आज मैंने अनुभव किया झूठ बोलते ये कहते हैं मैं कोमल हूं ये बिल्कुल कोमल नहीं है ये बहुत कठोर हैं और केवल कठोर हो तो भी बात चलेगा ये लोगों के साथ धोखा करते मेरे साथ किया हा? मैं आराम से रह रहा था दतिया में क्यों पुनित रह रहा था नहीं आराम से <laughs> तो आराम से मैं दतिया में रह रहा था मेरे को बुला लिया मिले नहीं रहा बिल्कुल झूठ लिखा है कि बहुत कोमल हैं बड़े भक्त वत्सल हैं कोई इनकी बात मत मानना और कोई भूल के वृंदावन मताना लोगों को लगा ये कैसा महात्मा है वृंदावन आने के लिए मना कर रहा है कोई वृंदावन मताना इनके बात कोई मत मानना हाँ ये बिल्कुल सच नहीं बोलते एक हफ्ता प्रचार किया बड़े सिद्ध महापुरुष थे लोगों में प्रभाव पड़ने लग गया और लोगों को लगा हाँ बात तो ठीक ही कह रहे भगवान हमको भी नहीं मिल रहा इतने दिन से भजन कर रहे भगवान को लगा अगर ग्वारी बाबा मेरे विरोध में खड़ा हो गया तो बड़ा नुकसान कर देगा <laughs> बड़ा प्रभावी महात्मा अः महाराज भगवान को आना पड़ा एक हफ्ते के अंदर सातवें दिन सायकाल ग्वरिया बाबा ने देखा बछड़े सबसे पहले आगे आ रहे हैं उसके पीछे गैया आ रही है उसके पीछे ग्वालबाल है और उसके पीछे कृष्ण बलराम आ रहे हैं। कृष्ण बलराम दोनों आ रहे हैं। संध्या हो रही थी ग्वरिया बाबा को हा विश्वास नहीं हो रहा है कि इस कलिकाल में मैंने तो अकेले दर्शन मांगा था ये तो बछड़ो के साथ गायों के साथ ग्वालबालों के साथ और महाराज कृष्ण बलराम दोनों ग्वरिया बाबा को पहले तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और जिस समय दर्शन होता है ना जिनको दर्शन हुआ होगा या जिनको आगे होगा बहुत ऐसे लोग हैं आज भी जिनको भगवान के दर्शन होते हैं। जिस समय दर्शन होता है उस समय भगवान ही दिखते हैं बाकी आप जहां भी बैठे हो सारा दृश्य गायब हो जाता है केवल दिव्य वृंदावन प्रकट होता है दिव्य लोग दिखाई देते हैं आपकी आंख खुली होगी लेकिन बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा गौरिया बाबा को बछड़े दिखाई दे रहे गैया दिखाई दे रहे ग्वाल बाल दिखाई दे रहे बलराम जी दिखाई दे रहे हैं जाकर के महाराज श्री कृष्ण को जैसे देखा आंखों से झरझरा अस्रुपात होने लग गया कन्हैया तुम बड़े विलक्षण हो और ठीक ही तुम्हारे विषय में लिखा है न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीछ जाते मैं इतने दिन पूजा किया प्रार्थना की दर्शन किया तब तो तुम नहीं और मैं एक हफ्ते से तुम्हारे विरोध में भाषण कर रहा हूं तुम्हारे विरोध में तुम्हारी भक्ति के विरोध में तो तुम आ गए ए, तुम्हारा रहस्य क्या है भगवान कृष्ण हंसने लग गए बोले तुम से से विरोध में लगे थे, उतनी से भजन में भी शायद नहीं लगे थे एक बात और दूसरी बात मैं डर गया तेरे विरोध से आ? भगवान ऐसे लीलाधारी है तुम्हारे जैसा महात्मा अगर मेरे विरोध में लग गया तो मेरी भक्ति आगे कोई करने वाला नहीं मिलेगा अब तो महाराज ग्वारिया बाबा को भगवान ने लेकर के हृदय से लगा लिया और जीवन भर फिर उनको हमेशा जब चाहते थे दर्शन होते थे उनके जीवनी में लिखा है एक बार वो राधा रमन जी का मंदिर आप लोग गए होंगे जो पुराने लोग है जानते हैं नए लोग तो नहीं जानते राधा रमन जी के मंदिर में अभिषेक हो रहा था तुलसी से अभिषेक हो रहा था और तुलसी को इतना ऊपर तक ला दिया कि विग्रह ढक गया पूरा पूरा विग्रह कई बार अर्चना करते ना फूलों से तुलसी से विग्रह ढक जाता है ग्वार बाबा चिल्लाए अरे दम घुस रहा है दम आ, दम घुट रहा है दम घुट रहा है दम घुट रहा है लोगों को लगा कि ग्वरिया बाबा का दम घुट रहा है वो दर्शन करने खड़े हुए थे लोग बोले बाबा क्या हुआ बोले मेरे को कुछ नहीं हुआ ठाकुर का दम घुट रहा है हटाओ तुलसी हटाओ जल्दी उनको इतना सजीव दर्शन होता था लोगों को तो लग रहा था कि भाई पत्थर के बिग्रह हैं तुलसी ऊपर तक डाल दो लेकिन ठाकुर की अनुभूति उनको हो रही थी बोले तुलसी तुमने यहां तक डाल दिया है उनको श्वास लेने का जगह नहीं है दम घुट जाएगा ठाकुर को निकालो वहां से निकाला दिया तो ऐसे ऐसे उनके भाव हाँ। और निरंतर जब वो घूमते थे श्री कृष्ण को वो ग्वार बोलते थे इसलिए उनका नाम पड़ गया था बाबा हाँ, भाव था। और इतना होने के जीवन में आया देखो सारी और जानते हो जब उनको पता लगा दर्शन हो गया इनको ठाकुर जी का दतिया के राजा ने पहले बहुत खोजा लेकिन ऐसा छिप के रहते थे कि पता नहीं लगा कि वृंदावन में किसी तरह पता लग गया जब इनकी प्रसिद्धि बढ़ी दतिया का राजा आया लेने के लिए बड़ा अनुन विनय किया महाराज गुरुदेव कृपा करो अब तो आपको ठाकुर जी भी मिल गए दर्शन भी हो गया पधारो वापस दतिया बहुत मना करते रहे और वृंदावन धाम मिल जाए ठाकुर का दर्शन मिल जाए अनुभूति मिल जाए फिर कौन जाना चाहेगा बहुत मना किया बहुत मना किया राजा बहुत अच्छा था विनम्र था बड़ा भक्त था बहुत आग्रह किया गौरिया बाबा ने कह दिया ठीक है कल सुबह आना कल सुबह चलूंगा दतिया बड़ा प्रश्न तो महाराज रथ लेकर के आया बड़े सारी सवारी लेकर के आया ग्वरिया बाबा का जब मिला तो जानते हो ग्वरिया बाबा किस रूप में मिले मुख में काला लगाए हुए थे अपने मुख में एक गधा को लाकर के बाहर खड़ा किया हुआ था कुटिया के और राजा को समझ में नहीं आया अपने मुख को काला क्यों किए हुए एक गधा क्यों यहाँ खड़ा है उन्होंने पूछा राजा ने महाराज ये क्या है ये किस लिए है बोले जिसको जबरदस्ती वृंदावन से बाहर निकाला जाएगा उसकी तो यही दशा होगी गधा पे बैठाल के जाया जाएगा मुंह काला किया जाएगा अब तो सोच ले जाना है कि नहीं चरणों में गिर पड़ा राजा महाराजा मत जाओ दतिया आप यही रहो अभिप्रा क्या है बोले जिसको जबरदस्ती वृंदावन से बाहर निकाला जाएगा उसका कोई बड़ा भारी दुर्भाग्य होगा तभी तो निकाला जाएगा ना तभी व्रत से बाहर निकाला जाए जीवन भर वो वृंदावन में रहे और उनके मौत भी आनंद बन गई आ? वो घटना शायद मैंने आपको पहले सुनाई हो मैंने उनकी जीवनी पढ़ी ग्वरिया बाबा की वो तीन दिन पहले उनको पता लग गया कि अब मेरे को भगवान के धाम को जाना है तीन दिन पहले और अपने भक्तों को बता दिया और देखो शब्दावली संतों की ग्वरिया बाबा ने भक्तों से कहा भाई मेरा ट्रांसफर हो गया है आ? भगवत गीता में भगवान यही तो कहते हैं या, या हाँ है। वस्त्र परिवर्तन उन्होंने दूसरा शब्द वस्त्र परिवर्तन तो तब कहा जाएगा जब पुनर्जन्म होगा वो वस्त्र परिवर्तन होगा और पुनर्जन्म नहीं होना ठाकुर के पास जाना है ग्वरिया बाबा कहते मेरा ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर हरसों ट्रांसफर हो जाएगा पहले तो लोग समझे नहीं फिर उसका अर्थ पूछे बोले मेरे को ठाकुर का बुलावा आ गया है ठाकुर का बुलावा आ गया है कोई चिंता नहीं आनंद है अभी तो मैं लोगों के बीच में रहता था अब तो निरंतर ठाकुर के दर्शन होंगे निरंतर उनकी सेवा में लेगी निरंतर उनकी लीला में रहूंगा अभी तो कभी कभी प्रकट होते थे अब तो निरंतर रहूंगा अब, तो अब महाराज लोगों को स्वाभाविक था एक संत महापुरुष का जब वियोग हो तो अत्यंत कष्ट होता है लोग तो दुखी हो गए लोगों का दुख दूर करने के लिए और थोड़ा विनोद के लिए जानते गौरिया बाबा ने क्या किया बोले देखो जितने मेरे भक्त यहां बैठे परसों मेरा ट्रांसफर होना है तो कल मेरी शोक सभा मनाओ शोक सभा शोक सभा माने जो जीवन पूरा होने के बाद की जाती है शरीर पूरा हो जाए कोई महापुरुष चला जाए तब सुख सभा होती है अब लोगों को थोड़ा वैसे ही कष्ट था बाबा ने कहा कि कल मेरी शोक सभा मनाओ जिसमें मैं भी रहूंगा लोगों ने कहा बाबा पहली बात तो हम वैसे ही परेशान हैं आपका ट्रांसफर होने से और आप कहते हो शोक सभा मनाओ वो भी हम आपके सामने मनाए ये तो हमसे नहीं होगा ठीक है बाद में जो होगा होगा लेकिन कल तो हम नहीं कर सकते बाबा ने कहा नहीं कल ही करना होगा बाबा क्यों बोले मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं ये मैं कैसे सुनूंगा <laughs> कल मैं भी रहूंगा हा? कल की शोक सभा में मैं स्वयं रहूंगा और मेरी शोक सभा कल मनाओ और जानते हैं लोगों को मनाना पड़ा परसों उनका शरीर पूरा होना था एक दिन पहले ग्वालिया बाबा की शोक सभा मनाई गई वहां बड़े बड़े भक्त बाबा ऐसे थे बाबा बाबा बैठे हुए बाबा सुन रहे और हंस रहे हा? मेरे विषय में लोग मैं कैसे सुनूंगा देखो बालवत स्वभाव और लोगों को थोड़ा जाते जाते भी आनंद की अनुभूति कराना हा? अगले दिन बाबा का ब्रह्म मुहूर्त में महाराज शरीर पूरा हुआ भगवान के धाम को गए तो अभिप्राय क्या है ममता ममता से बात प्रारंभ हुई थी अगर हमारा संबंध कहीं भी जुड़ा हुआ है जिसको हम माया बोलते हैं ममता बोलते हैं संबंध तो है लेकिन हमको उसका डायरेक्शन बदलना होगा जो संबंध में हम बंधे हुए हैं दुनिया में वही संबंध हम ठाकुर से जोड़ दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए वही संबंध अरे कुंती माने तो मांगा था भगवान कृष्ण से कुंती माने एक बरदान तो आप सब लोग प्रसिद्ध है दुख मांगा ये तो प्रसिद्ध है एक बरदान और मांगा है वही भागवत में लिखा है दूसरा बरदान कुंती मा मांगा श्री कृष्ण हमको बरदान दे दो क्योंकि मेरी ममता अपने पुत्रों के प्रति बहुत है कुंती माँ ईमानदारी से बता दी श्री कृष्ण है ये माताओं का हृदय बड़ा वात्सल्य पूर्ण होता है बच्चों के प्रति बहुत ममता होती है बड़ा वात्सल्य होता है माताओं का कुंती माँ ने कहा श्री कृष्ण दूसरा वरदान दे दो जैसी ममता मेरे हृदय में मेरे बच्चों के प्रति है वैसी ही ममता तुम्हारे प्रति हो जाए तुमको मैं पुत्र भाव से मानने लग जाऊंगी तब ये ममता उधर से छूट के तुम में लगेगी क्यों पुरानी कहावत है कांटे से कांटा निकलता है हाँ। कांटा अगर लगा हो तो कांटा से निकालना पड़ेगा कांटे को फेंक दिया जाएगा तो हमारे जीवन की जो ममता है जो माया है हाँ उसको कहाँ जोड़ना होगा कहां जाड़ना होगा भगवान के प्रति हाँ? भगवान के प्रति कोई भी भाव से हम जोड़ दें उनको बालक मान लें उनको सखा मान ले उनको छोटा भाई मान लें चक्र महाराज छोटा भाई मानते थे श्री कृष्ण को छोटा भाई मानते थे ये भाव पांच भाव में यद्यपि ये भाव नहीं आता लेकिन उनका भाव था श्री कृष्ण को छोटा भाई मानते थे और विष्णु हरि जी डालमिया जिनका शरीर अभी है वृद्ध है वो कृष्ण जन्मभूमि के उस समय अध्यक्ष थे और चक्रजी जी वहां रुके हुए थे और डालमिया जी चले गए उनके पूजा कक्ष में जब काल पूजा कर रहे थे तो वो लड्डू गोपाल को सजा रहे थे चंदन लगा रहे थे बिंदी लगा रहे थे पोशाक पहना रहे थे डालमिया जी ने प्रश्न कर दिया आप तो कहते थे कि कृष्ण मेरे छोटे भाई तो कोई बड़ा भाई छोटे भाई की पूजा करता है क्या प्रश्न तो लॉजिकल भाई बड़े भाई छोटा बड़े की पूजा करे ये बात तो समझ में आती है बड़ा भाई भाई छोटे की पूजा करे ये बात कैसे समझ में करेंगी बोले आप तो कहते मेरा छोटा भाई तो आप उनकी पूजा कैसे कर रहे हैं एक्चुअल में उनका भाव सच्चा था जब आप बनाना नहीं पड़ा तुरंत उनके हृदय में जो भाव था बता दिया बोले इसकी पूजा थोड़ा कर रहा हूं मैं ये थोड़ी देर में खेलने जाएगा और गंदे वंदे कपड़े पहन के जाएगा तो बदनामी तो मेरी होगी ना इसलिए मैं इसको ठीक ठीक कपड़े पहना रहा हूँ सजा रहा हूँ क्योंकि खेलने जाएगा थोड़ी देर यह है भाव हाँ और ये कोई बनावटी भाव नहीं है और वो भाव जब जीवन में आ जाए हाँ कल्पना करो निरंतर चित्त में यह भाव बनता रहे हाँ मेरे ठाकुर जी के पोशाक कैसी होगी भोग कैसा होगा सेवा कैसी होगी और केवल विग्रह नहीं आ, विग्रह में वास्तविक भगवान का अनुभव और होता है जब भावना होती है तो होता है संप्रदाय के के एक गोस्वामी जी आ, ऐसा भाव भाव। था उनका भगवान भगवान प्रति बच्चे का भाव। कभी कभी कृष्ण भगवान प्रकट होके उनकी गोद में आ जाते थे और गोद में लेकर के घुमाते थे मथुरा घुमाते थे वृंदावन घुमाते थे लोगों को पता नहीं लगता था एक दिन जब मथुरा घुमा रहे थे गोस्वामी जी बालकृष्ण को तो बंदर दिखाई दे मथुरा बंदन बंदर तो बहुत पहले से और बड़े शरारती बंदर वो बंदर श्री कृष्ण की तरफ डराने लग गए उनको तो श्री कृष्ण चिल्लाने लग गए बंदर बंदर बंदर बचाओ बचाओ गोस्वामी जी को थोड़ा अजीब सा लगा तुम बंदरों से डरते हो तुमने बंदरों को इतना माखन खिलाया राम बनकर बंद के बंदरों की सेना से रावण को मारा और आज बंदर बंदर कर रहे हो भगवान कृष्ण ने गोस्वामी जी के कपोल पे एक थप्पड़ मारा बोले जब मैं राम बना था तो मैं राजा था इसलिए बंदरों की सेना बनाई कृष्ण बना था तो उनका सखा था इसलिए माखन खिलाया अब तुम मेरे को छोटा बच्चा बना के घुमा रहे हो तो मेरे को डर तो लगेगा ही बंदरों का बड़ा बना के घुमाते तो डर नहीं लगता एक थप्पड़ मारा गोस्वामी जी को <laughs> भाव की बात है जब छोटा बनाओगे तो डर तो लगेगा ना यह है भाव तो ये सारी सत्य घटनाएं हैं कलियुग की घटनाएं हैं तो हम ठाकुर के साथ जहां हमारी ममता है उस ममता का संबंध उन्होंने प्रश्न किया ना हमारा सुनने समझने के बाद भी ममता से पीछा नहीं छूटता है हाँ पीछा ऐसे छूटेगा नहीं बड़ा कठिन है बहुत कठिन है बड़े बड़े लोगों का नहीं छूटता है और बोरा मत मानना बाबा लोगों का नहीं छूटता जल्दी महात्मा लोगों का नहीं छूटता है। आश्रम को लेकर के कोर्ट केस कर देते झगड़ा कर देते मारपीट कर देते हैं गद्दी को लेकर के मारपीट कर देते हैं आज तो ये भी चल गया है कि कौन नकली है कौन असली है आप कल्पना करें तो ये क्या है ये माया है ये भगवान की माया है कबीरदास जी ने लिखा है ना माया महाठगनी हम जानी बोले माया बहुत ठगनी है किन किन रूपों में आती है बोले पुजारी के यहाँ मूर्ति बन के बैठी है महात्मा के यहाँ कपड़ा और तिलक चंदन बन के बैठी है तीर्थ में पानी बन के बैठी है इसीलिए तो कबीर दास जी को कई लोग नास्तिक कह देते थे क्योंकि वो सत्य थोड़ा कटु सत्य बोल देते थे तो भगवान की जो माया है ये माया बिना मायापति के संबंध जोड़े जाने वाली नहीं है सीधी सी बात हाँ अगर माया से पीछा छुड़ाना है तो मायापति से अपना नाता जोड़ना होगा हाँ मायापति का कोई भी रूप हुए श्री राम का हुए श्री कृष्ण का हुए भगवती दुर्गा का हुए गणपति का हुए सूर्य का हुए भगवान शिव का हुए जो तुमको अच्छा लगे किसी न ना किसी नाम रूप से अपने को जोड़ दें और फिर देखे आपके जीवन में ऐसा रस आएगा रस जिस रस की खोज में हम जन्म जन्म से भटक रहे एक एक जन्म से कहा भटक रहे उस रस की अनुभूति आपको होने लग जाएगी क्यों क्योंकि वो रस जहा हम खोज रहे वहां है नहीं रसो वैसा भगवान के लिए कहा गया हा? रसो वैसा भगवान रसा स्वरूप है बाकी दुनिया में रसा भास रसा भास रसा भास माने लगता है कि रस मिला लेकिन अभी तक आभास माने प्रतीति, रसाभास माने रस की प्रतीति होती है जैसे मृग तृष्णा का जल रेगिस्तान में जब मृग दौड़ता है पानी की खोज में उसको बालू में पानी प्रतीत होता है वो दौड़ता रहता दौड़ता रहता दौड़ता रहता लेकिन पानी कभी मिलता नहीं है। इसी प्रकार से संसार में जो सुख खोज रहा है वो जीवन भर दौड़ता है पढ़ाई अच्छी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा विवाह अच्छा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा बेटा अच्छा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा व्यापार अच्छा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा फिर बहू अच्छी आ जाए तो सुखी कहा सुख खोजता है हाँ कहाँ और फिर महाराज बेटे बहू को भी बेटा हो जाए पौत्र हो जाए और फिर मारवाड़ियों में तो पौत्र को भी बेटा हो जाए प्रपौत्र हो जाए तो सोने की सीढ़ी सोने की सीढ़ी चढ़ते मारा ये जो ये जो यही है रसाभास दिखाई दे रहा है इससे मिल जाएगा इससे मिल जाएगा इससे मिल जाएगा लेकिन भागते भागते जैसे मृग भागते भागते परेशान होके बेहोश हो जाता है ऐसे व्यक्ति दुनिया में रस खोजते खोजते वृद्धावस्था आ जाती बुढ़ापा आ जाता है लेकिन रस की अनुभूति दुनिया में नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि क्यों वहां है नहीं जहां है नहीं हुआ कितने दिन भी खोजो कैसे मिलेगा हाँ जहा है वहां मिलेगा ये बाबा जी लोगों को मिल जाता है क्यों क्योंकि जहां है वहीं खोजते हैं भगवान में खोजते हैं बाबा जी हो गृहस्थ हो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ गहराई में जाना पड़ेगा आज एक कपल मेरे पास आया था शाम को बोले कुछ मंत्र बता दीजिए पहले कुछ मंत्र पूछ के गया था वो ठाकुर जी की कृपा से उसका वो काम हो गया मेरे को तो ध्यान नहीं था कि मैंने इसको बताया था अब हो गया काम मैंने कहा ना मैं ऐसे लोगों से थोड़ा मेरे को डर लगता है वो बोला आपने वो मंत्र बताया था काम हो गया अब बोले अब वो मंत्र तो जपने की जरूरत नहीं आ, अपने से बोला बोले मेरे <laughs> को इतनी हंसी आई बोले वो काम तो हो गया अब उसकी तो जरूरत नहीं मैंने कहा फिर अब क्या जरूरत है बोले अब मन में सुख शांति बनी रहे नींद अच्छी आवे हाँ मैंने कहा खाली नींद के लिए जपना है ना तो जप ले हाँ या देवी सर्वभूतेश निद्रा रूपेण संस्थित <laughs> सोने के पहले जपा कर बढ़िया नींद आएगी और कथा में जपेगा तो कथा में आ जाएगी जहां जपेगा वहीं नींद आ जाएगी हाँ, वो हंसने लग गया बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ा मैं कह रहा हूं बोले मन में जो बहुत सारे विचार चलते हैं वो शांत रहे तो उसको बताया मैंने कहा कम से कम बीस पच्चीस मिनट तो देना होगा तब तो उसका चेहरा थोड़ा चेंज हुआ वो तो बोलता महाराज पंद्रह मिनट से नहीं चलेगा मैंने कहा नहीं चलेगा <laughs> तुमको करना है तो करो मैंने फिर उसको थोड़ा कड़ाई से बोला मैंने कहा तुम ऑफिस जाते हो बिजनेस में 10 घंटा देते हो मिनिमम 10 घंटा देते हो उसमें तो नहीं मेरे से कहते हो कि 6 घंटे से नहीं चलेगा और तुम इतनी बड़ी उपलब्धि चाहते हो कि मन शांत रहे विचार शांत रहे मन में शांति बनी रहे तुम पच्चीस मिनट देने में भी कटौती करना चाहते हो तो नहीं होने वाला है हा? हमारे आश्रम में परमहंशी महाराज रहते हैं बड़े अच्छे महापुरुष हैं, गया महापुरुषी है, जी भी गए हैं बड़े फक्कड़ पुरुष हैं। तो महाराज एक बार कोई सज्जन आए वो पूछे महाराज क्या करें जिससे कल्याण होगा तो उन्होंने बता दिया कुछ साधन वजन बोले महाराज दो घंटा इतना डांटे बोले तेरा कल्याण नहीं होगा भाग्य से <laughs> <laughs> बोले बोले तू दो घंटा दे नहीं सकता तो मेरे पास आया क्यों आ, एक बार एक देवी जी गई वो कभी कभी विनोद भी करते हैं। पत्नी ने पूछा परमान जी से बोले कि महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा बोले पति को परमेश्वर मान की सेवा करो कल्याण हो जाएगा अब वो एजुकेटेड थे उन्होंने कहा महाराज अब आज के समय में ये ठीक है पति का सम्मान करेंगी रिस्पेक्ट करेंगी लेकिन परमेश्वर तो कैसे माने बोले तो कल्याण नहीं होगा ऐसे महात्मा है बोले जाओ तो कल्याण नहीं होगा अब वो फक्कड़ महात्मा है विनोदी है अभी प्राय क्या है तो मैं आज की घटना आपको बता रहा हूँ वो बोले महाराज 25 मिनट मैंने कहा 25 मिनट नहीं दे सकते हो तो माफ करना फिर तुमको जरूरत नहीं करनी क्या 25 मिनट देने को तैयार नहीं और वो स्वयं बताए बोले पंद्रह मिनट का जो जप होता है ना वो भी महाराज में बहुत स्पीड से करता हूं <laughs> स्पीड से शताब्दी एक्सप्रेस जैसे बिना ब्रेक के चलती ना तुरंत ऐसे महाराज चलते तो वह स्पीड वाला जो काम है वो काम आने वाला हा? नहीं थोड़ा विचार करो तुम चाहते क्या हो करते क्या हो हा? कितना चाहते हो थोड़ा तो विचार करो थोड़ा लॉजिकली विचार करो व्यक्ति चाहता काम सब भगवान करें और मेरे को भगवान को, को कोई समय देना न पड़े हाँ काम समय तो मैं दुनिया को ही दूंगा और काम सब भगवान करें दोनों कैसे हो सकता है महाराज तो अभिप्राय क्या है अब थोड़ा हा? भगवान के लिए ईमानदारी से प्रेम से शांति से हाँ थोड़ा कुछ समय देके देखें देखे उनके साथ एक नाता जोड़ के देखें अपने से अच्छा लगता हो नाता जोड़ लें अपने से ना पता लगता हो तो किसी संत से पूछ करके भगवान से नाता जोड़ ले और उस नाते के साथ उनका भजन करें तो ये जो माया है दुनिया की माया जिसमें हम भटक रहे हैं जन्म जन्मांतर से इसका रूप बदल जाएगा डायरेक्शन बदल जाएगा वही भावना जिसको हम आस बोलते थे वही भावना भक्ति का रूप ले लेगी और भगवान की अनुभूति करा देगी इस प्रकार से प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने उनके प्रश्न का समाधान किया और समय अब होने वाला है और अपने तो प्रतिवर्ष मिलते ही है हरी अनंत हरि कथा अनंता भगवान की कथा अनंत है इसका कभी कोई समापन और विश्राम होता नहीं बीच में थोड़ा रुकावट आती है रोक दिया जाता है फिर चलता है आगे फिर बढ़ता है और पूज्य स्वामी जी महाराज का स्नेह है पूज स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज का जो स्वयं इतने व्यस्त समय में आ, जो मिशन से जुड़े हो तो जानते हैं इतने व्यस्त समय है आपका और इतना स्वयं का जीवन का परिश्रम है साधना है सेवा है उसमें स्वयं इतना समय एक हफ्ते का निकाल के और स्वयं व्यक्तिगत रूप से यहाँ विराजते हैं और उसी से बोलने में आनंद आता है रस आता है स्वयं इतने विद्वान हैं स्वयं इतनी सेवा करते हैं और उनके साथ में हमारे जंजुनवाला जी खेतान जी कन्होड़िया जी पुनीत सभी लोग लगे रहते हैं सेवा भाव में आत्मा जी जो इस कार्य को साथ में पूरा प्रयास करते हैं और आप सभी लोग श्रोता इतनी संख्या में प्रेम से भाव से यहां बैठते हैं सुनते हैं तो उसका एक आनंद आता है और फिर मैं कहूंगा इस रामकृष्ण आश्रम में और इस हाल में जो एक शांति के वाइब्रेशन है आप यहां इतने लोग इस हाल में बैठे हैं लेकिन अभी मैं अगर चुप हो जाऊं तो ऐसा लगेगा कोई है नहीं इतने शांति के वाइब्रेशन है यहां स्वाभाविक शांति की तरफ मन जाता है यह यहाँ के संतों की साधना का फल है ये यहाँ के संतों की तपस्या का फल है और आप दिल्ली वालों के लिए वरदान है या श्रमा। दिल्ली के अंदर ऐसी जगह होना और ऐसे संत होना ऐसी व्यवस्था होना ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर जो ऐसा स्थान मिला है ऐसे संत मिले हैं इसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिए बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ अभी हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अभी सब लोग शांति से अपने स्थान पर बैठे रहे तो जो स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन होगा थोड़ा संकीर्तन होगा और उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा प्रसाद लेके आप लोग जाएंगे ओले वृंदावन विहारी जय जय श्री रे